ब्रह्मा बहु प्रंकज भवा प्रत्यं भुता गोपाल बत्सुता न शयद विष्णु श ज शंभु दत्ते श्विसा धत्ते चमूपत्रई थोप्या बिक्रीता सचिन मो नीवा असुद सुंदर शे खरो Air bhi no guna. मम्म <laughs> नम कमलना यो ब्रह्म विदधा पूर्व योग वै वेद प्रणति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशमुक्षुर् शरण मह प्रपदे योगीन्द्र मुनीन्द्र बृंदारक बृंद वंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पाद पद्मा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 आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि अनाज काल से प्रत्येक प्राणी दुखी है अशांत है अतृप्त है अपूर्ण है वो आनंद चाहता है शांति चाहता है पूर्णता चाहता है यद्यपि प्रत्येक जीव अनादि है और उसके पास एक ऐसा यंत्र है जो एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता जिसे मन कहते हैं किंतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी वो शांति वो सुख नहीं प्राप्त हो सका हम अनंत बार मानव देह भी प्राप्त कर चुके हैं जिसे शास्त्र वेद सूर्य दुर्लभ कहते हैं ज्ञान प्रधान कर्म प्रधान है मानव देह फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके इसका कारण बताया गया कि भगवत विमुख होने के कारण अनाद काल से हमारे ऊपर माया का अधिकार है ये माया भगवान की शक्ति है भगवान की जड़ शक्ति होने पर भी भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर है जिसे कोई भी जीव अपनी शक्ति के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता अतः विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा तो पता लगा कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व हैं किन्तु जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है भगवान के अंश हैं और भगवान के आधीन है और भगवान के द्वारा गबर्न होते हैं हम लोग जीव है अतएव जीव तत्व पर विस्तार से विचार किया गया हम कौन है कहाँ से आए हैं पता लगा कि हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं भगवान की एक पराशक्ति होती है एक जीव शक्ति होती है एक माया शक्ति होती है तो हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं अतएव श्री कृष्ण का गुण हमको नहीं मिला अगर हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो श्री कृष्ण के सारे गुण हमको मिल जाते जैसे हम समुद्र का एक बूंद भी पीते हैं समुद्र के सारे गुण उसमें होते हैं किन्तु हम भगवान के अंश कहलाते तो हैं लेकिन भगवान का गुण उनका ज्ञान उनका आनंद उनका अमृतत्व ये हमको नहीं प्राप्त हो सका अतयो ये स्वाभाविक है कि अनाद काल से मायाबद्ध होने के कारण हम भगवान के ज्ञानानंद से वंचित हैं बहुत गंभीर विस्तृत विचार किया गया तो पता लगा यह जीव भगवान का आनंद चाहता है किंतु माया ने इसको अपना स्वरूप भुला दिया है अर्थात ये जीव अणु है दिव्य है यह बात हम लोग भूल गए अपने को शरीर मानने लगे और शरीर में भी हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उसमें भी हम पंजाबी बंगाली मद्रासी हैं अनेक बीमारी पाल लिया हमने और अपने को शरीर मान लेने के कारण शारीरिक माता पिता भाई बहन बेटा बेटी को अपना मान लिया और उनसे हमारा प्यार हो गया अटैचमेंट हो गया और आत्मा का जो परमात्मा सब कुछ था उसको हमने भुला दिया गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास चरणम सुहृत प्रभव प्रलया स्थानम भगवान हमारा सब कुछ है भगवान से हमारा साजात्य संबंध नंबर दो सख्य संबंध नंबर तीन सादेश संबंध नंबर चार सायुज्य संबंध ये गहरे गहरे संबंध है चारों। संबंध माने हमारे हृदय में एक ही स्थान पर हम और हमारा पालक भगवान हमारा बाप भगवान दोनों एक स्थान पर रहते हैं द्वा सुपरणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस जाते श्वेता चतुरोपनिषद चौथे अध्याय का छठवा मंत्र इसमें एक पक्षी वो भी पक्षी हम भी पक्षी सुपारना सयुजा और सखाया हमारा सखा और है संबंध भी है या आत्मनितिष्ठति हम उसी के भीतर रहते हैं मई ते सुचाप हम यह आत्मनितिष्ठ दिव्य जीवात्मा का प्राकृत जगत से कोई संबंध ही नहीं हो सकता ये संसार माया का बना है प्रकृति का बना है हम प्रकृति के नहीं है प्रकृति रन्योस्मी वेद कहता है हम प्रकृति से परे हैं लेकिन अनुचित है इसलिए अनादिकाल से मायाबद्ध हैं देखो तांबा होता है आ, पीतल होता है हा उसमें भी चमक होती है हा होती है लेकिन अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ता पीतल का बर्तन रखा है और लाइट चली गई हम अटक के गिर जाते अरे क्यों गिर गए भाई अरे पीतल का हो तपेला रखा था वो दिखाई नहीं पड़ा अरे पीतल में तो चमक होती है हा वही इतनी थोड़ी सी होती है कि अंधेरा कब्जा कर लेता है उसके ऊपर यानी ये इतना अनुचित है जीव की माया ने अधिकार कर लिया और भगवान सूरज के समान है उनके सामने नहीं जा सकती माया श्री कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार जहा सूरज तहा नहीं मायार अधिकार सूरज के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता माया पर इभिमुखे चबिलत जमाना भागवत दो सात सैतालीस तो हमारा भगवान से सब संबंध है दो चार नहीं संसार से कोई संबंध है ही नहीं लेकिन संसार परमावश्यक है क्योंकि शरीर दिया है हमको दंड भोगने के लिए हमने अपने स्वरूप को भुला दिया अपने स्वामी को भुला दिया फिर भी वो मेरे साथ बैठा मेरी हेल्प कर रहा है इतनी बड़ी कृपा कोई संसारी बाप कर सकता है जरा सी बाप की बात ना मानो तो घर से बाहर निकाल देता है अरे गोली मार देता है बाप बेटे को बेटा बाप को स्त्री पति को पति बीबी को लेकिन वो घोर नास्तिक को भी दंड नहीं देता वर्तमान काल में लो तुम भी पृथ्वी पर चलो तुम भी हमारा जल पियो तुम भी हमारे वायु का सेवन करो तुम भी हमारे आकाश में घूमो जैसे महापुरुष ऐसे तुम दोनों को एक साथ चुपचाप कर्म नोट करता है लेकिन इस शरीर जब दे दिया भगवान ने कर्म फल भोगने के लिए तो शरीर चलाने के लिए भी भगवान को देना पड़ेगा प्रबंध करना पड़ेगा उसके लिए संसार बनाया है पंच महाभूत का शरीर पंच महाभूत का संसार तो शरीर का विषय संसार बड़ी सीधी सी बात और आत्मा भगवान का अंश वो मां के पेट में बाहर से आया है ये मां बाप ने आत्मा को बनाया नहीं ये बाहर से आया है और फिर बाहर चला जाएगा इस शरीर को छोड़ के सब देखते रह जाएंगे माँ बाप बेटा स्त्री पति राजा महाराजा इंद्र को हो। तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है ये जो कहते हैं संसार मिथ्या है इनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए क्योंकि शरीर चलेगा कैसे संसार के बिना और बिना शरीर चले वो अद्वैत ज्ञानी साधना कैसे करेगा ब्रह्म ज्ञान की कहा बैठेगा आकाश में बैठेगा वायु का सेवन करेगा जल का सेवन करेगा कैसे जीवित रहेगा मिथ्या कह करके तो शरीर के लिए संसार आवश्यक है परमावश्यक है अरे अगर एक विटामिन कम हो गया तो आपका एक अंग गड़बड़ होगा और गड़बड़ होगा तो शारीरिक कष्ट होगा शारीरिक कष्ट होगा तो राधे राधे भूल जाओगे पर उसी का चिंतन करोगे अरे बड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर को बुलाओ भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद तुम संसार को चैलेंज कर सकते हो ए? कोई परवाह नहीं संसार की तो मर जाओगे हरते क्या हुआ लोग जाएंगे मर जाएंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा लेकिन जब तक साधना करना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है तब तक तो संसार परमावश्यक है तानु बिनु भजन बेद नहीं बरना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम नंबर एक शरीर को ठीक रखो तब साधना होगी मन तब ठीक ठीक उपासना करेगा तो भगवान से हमारा भेदाभेद संबंध है हम उनकी तटस्थ शक्ति है उन्हीं के अंश है उन्हीं की शक्ति हैं उन्हीं के दास है हमारा उन्हीं से संबंध है ये बात हमको रियलाइज करना होगा लेकिन यदि हम अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को ग्रहण करना चाहे तो ये असंभव है क्योंकि जैसे संसार पंच महाभूत का माया का है ये शरीर भी माया का है और ये इंद्रिय मन बुद्धि भी माया के हैं ध्यान दो शरीर का मतलब क्या शरीर माने इंद्रिया मन बुद्धि ये सब मिला के शरीर कहलाता है ये हाथ पैर वगैरह पांच कर्म इंद्रिय हैं, आंख कान नासिका वगैरह पांच ज्ञाने इंद्रिय है और एक को सूक्ष्म मन है ये पांच पांच दस एक ग्यारह इंद्रियां होती हैं प्रमुख और उस सूक्ष्म मन के चार रूप हैं मन बुद्ध चित्त अहंकार चारों में प्रमुख दो हैं मन बुद्धि इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं मई एवं मन आधत्सो आधत्वेश मन भी मुझको दे दे बुद्धि भी मुझको दे दे बारहवें अध्याय का आठवां श्लोक तो भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता फिर हम और आगे बढ़े तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य इंद्रिय दिव्य मन दिव्य बुद्धि दे देता है उस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को हम देख लेते हैं सुन लेते हैं सूंघ लेते हैं स्पर्श कर लेते हैं जान लेते हैं ये सब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गए अब क्या है लेकिन उस भगवत कृपा के लिए शर्त है कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग है क्योंकि हम सत आनंद ब्रह्म के अंश हैं तो हमारा स्वभाव है कर्म ज्ञान और भक्ति का लेकिन भगवान को छोड़कर के मायिक कर्म से ये मायिक कर्म है वर्णाश्रम धर्म क्यों तो क्योंकि शारीरिक धर्म है तुम ब्राह्मण हो हाँ क्या होता है ब्राह्मण शरीर होता है ना? आत्मा तो सबका ब्राह्मण है ब्रह्म का अंश है अरे आत्मा तो सबका ब्रह्म का अंश है ना? वो तो एक सा है चांडाल का भी और ब्रह्मा का भी कोई भी हो वो तो भगवान का अंश है शुद्ध है जो ब्रह्म का है वो तो ब्राह्मण है ही है लेकिन शरीर तुम्हारा ब्राह्मण का है तुम्हारे विशेष पुण्य से मिला है तो शरीर तो नश्वर है इसलिए तुम्हारा धर्म भी नश्वर है उसका फल भी नश्वर है इसीलिए बदलता रहता है तुम्हारा धर्म पच्चीस साल तक ब्रह्मचारी फिर पच्चीस साल तक स्त्री बाल बच्चे फिर पच्चीस साल तक केवल स्त्री पति फिर पच्चीस साल तक फिर अकेले हो जाओ ये बदलते जा रहे हो एक धर्म नहीं है तुम्हारा और हमारा जो धर्म है भागवत धर्म आध्यात्मिक धर्म पर धर्म दिव्य धर्म वो एक है ऐ ब्रह्मचारी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है ऐ गृहस्थी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है ऐ प्रस्थी तुमको भी भगवान का स्मरण करना है ऐ सन्यासी तुमको भी करना है आ ऐ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अरे सबको करना है सर्वेशम मधुपासनम भागवत कह रही है सबके क्योंकि सब जीव है ना तो जीव सब है इसलिए सबके लिए एक कानून भगवान का स्मरण करो उनको पाकर करके ही रसगम भेवा यम लब्नंदी भवती और कोई मार्ग नहीं है एव शब्द का प्रयोग है सगव ही एव ही माने निश्चय पूर्वक एव माने ही उस ब्रह्म को भगवान को श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही आयम ये जीव आनंदी भवती आनंद से युक्त होगा आनंदो भवति नहीं शंकराचार्य की बात नहीं मानना आनंद नहीं होगा वेद कहता है आनंदी भवति आनंदी माने आनंद वाला जैसे धनी धन वाला बली बल वाला गुणी गुण बुन वाला और शंकराचार्य कहते नहीं वो ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म नहीं हो जाएगा इतने सारे जीव इतने सारे ब्रह्म हो जाएंगे तो सब लड़ जाएंगे आपस में हा अरे दो हो जाए तो लड़ाई हो जाए अनंत जीव है अनंत ब्रह्म हो जाएंगे ऐसा कैसे तो वो कहते हैं अजी ये कहीं ब्रह्म है ये सब जीव बन गया है अगर ये कहीं ब्रह्म है जी तो फिर एक ब्रह्म जब निकल जाता है किसी का शरीर से तो सब क्यों नहीं मर जाते अथवा जब एक ब्रह्म शंकराचार्य हो गया ज्ञानी तो सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए अगर एक ही ब्रह्म है सब में दूसरा है ही नहीं कोई और फिर एक ही ब्रह्म है तो ये विषमता क्यों है एक कुत्ता है एक गधा है एक मनुष्य है एक देवता है ये सब बकवास है तो कर्म धर्म हो कुछ हो शारीरिक अगर है तो वो स्वर्ग का फल दे सकता है यानी माइक ब्रह्मांड के अंतर्गत योगी भी हो जाएगा तो सिद्धि मिल जाएगी बस आठ सिद्धि होती है वो भगवान के पास है अनिमा लघिमा गरिमा कुछ अंश में वो दे देते हैं तो किसी को मिल जाती है और सात्विक सिद्धि होती है दस वो योगियों को मिलती हैं, और पांच सिद्धि और होती हैं योगियों की इतनी सिद्धियां लेकिन वह था माया के अंतर्गत दस सिद्धि पिक आठ सिद्धि दिव्य पांच सिद्धि योगियों की कुल तेईस सिद्धि होती है ओ, अरे सिद्धि अगर आप लोगों के सामने दिखा दी जाए तो उसको आप भगवान मान लेंगे गायब हो गया हा अंदर घुस गया आपके आपके अंदर की भावनाएं जान लिया इतना भारी हो गया कि कोई उठा नहीं सकता और इतना हल्का हो गया कि फूंक दो तो उड़ जाए बड़े बड़े कमाल होते हैं सिद्धियों से लेकिन वो सब सात्विक है सत्वगुण की सिद्धि है माया के अंडर में घूमेगा वो मुक्ति उक्ति नहीं मिलना है ऐसे ही ज्ञानी पहले तो अधिकारी होना कठिन है हो जाए तो चलना कठिन है चले तो बार बार गिरेगा और अगर पार भी हो जाए तो आत्मज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता बिना ब्रह्म ज्ञान के माया नहीं जाएगी बिना माया गए जो संचित कर्म है ध्यान दो संचित कर्म हम लोगों के तीन कर्म होते हैं संचित प्रारब्ध क्रियमान अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य का पुंज उसको कहते हैं संचित कर्म उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो आपको इस जन्म के लिए भोगने को मिलता है कंपल्सरी उसको कहते हैं प्रारब्ध भाग, लक तकदीर किस्मत वो महापुरुष को भी भोगना पड़ेगा दशरथ जी भी मरेंगे राम के बाप भले ही हो अभिमन्यु मरेगा जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले वेद वो भी भगवान के अवतार तीन तीन पर्सनालिटी लेकिन अभिमन्यु को फिर से नहीं कोई जिला सका सब बैठ के शोक मना रहे हैं श्री कृष्ण भी बैठे हैं अर्जुन ने कहा कि <laughs> प्रभु बुला दीजिए एक बार बेटे को देख ले भगवान ने कहा इतने साल देखता रहा अब एक बार देख के क्या खास बात हो जाएगी नहीं इतनी प्रार्थना तो मान लीजिए तो भगवान ने बुला दिया उनको क्या लगता है बुलाने में गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के सब मृत पुत्रों को बुला दिया अरे सारी सृष्टि उन्हीं के अंदर में तो है जमराज फमराज जो भी है जिसको ऑर्डर करेंगे जमराज वो आत्मा कहा गई है बुला लाओ, वागे? वो आ गए तो कहीं न कहीं मरने के बाद जाएगी आत्मा ना प्राचीन काल में वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम कपिल कनाज ये महापुरुष लोग श्राद्ध कराते थे मरने के बाद तो वो आत्माओं को बुलाते थे बाकायदा वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे कहीं हो आएगी आत्मा जो पिंडदान करते हैं अब आजकल पंडितों में वो योग्यता नहीं कि आत्मा को बुला सके उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा आसा करो नाटक करते हैं वो बुला ही नहीं सकते भगवान ने बुला दिया अभिमन्यु आया अर्जुन ने कहा बेटा ने कहा एक खबरदार मुझे बेटा कहा तो अनंत बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो वो का अरे बेटा तो तेरा शरीर था मेरा वाला वो तुम छोड़ आए वही आत्मा को तू बेटा कहता है और गीता ज्ञानी है आत्मा तो भगवान का बेटा है अमृतस्वी पुत्रा वेद हाँ, कह रहा है चुप हो गया बेचारा तू प्रारब्ध तो, तो सबको भोगना पड़ेगा और क्रियमाण कर्म होता है एक जो हम लोग करते हैं रोज अच्छा बुरा तो क्रियामान कर्म को मान लो कोई ज्ञानी कहे कि हम अब फलासक्त रहित कर्म कर सकते हैं बंधन में नहीं आएंगे ठीक है प्रारब्ध भोगना भोग के समाप्त कर देंगे ठीक है मान लिया अब रह गया संचित वो कितना बड़ा है अनंत अनंत है अगर वो कृपा से भस्म न करें भगवान क्षमा न करें वो अनंत काल तक भोगने के बाद भी अनंत बचेगा अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत हुआ करो तुम क्रियामान कर्म से परे प्रारब्ध भोग कर उससे भी छुट्टी पाए संचित को तो भोगना पड़ेगा लेकिन जब भगवान की शरणागति करता है कोई ज्ञानी और वो कृपा करते हैं तब उनका वो फार्मूला आता है अहम तमाम सर्वपापेभ्यो मोक्ष मां वेद में कहा गया भिद्य ते सर्वसंशया ग्रंथिते सर्व संशया कर्माणी दृष्टे भगवान के दर्शन के बाद वो खीअंतेमाणी वो संचित कर्म नष्ट होगा तब मुक्ति होगी ज्ञानी की या भक्त की किसी की भी वो बहुत बड़ा स्टॉक है संचित कर्म का तो इस प्रकार कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा फिर हमने भक्ति मार्ग पर विचार किया ये भक्ति मार्ग का सब अधिकारी है इन डिटेल से आपको बताया गया और भक्ति की परिभाषा बताई गई भागवत के अनुसार भक्ति का सबसे प्रधान और विस्तृत सरस ग्रंथ केवल भागवत ही है तो प्रथम स्कंद के सौनकाधिक परमहंसों के प्रश्न का उत्तर सूत जी ने दिया कि भक्ति निष्काम हो और निरंतर हो फिर इसके आगे सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने तो उन्होंने भी बताया कि श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन प्रकार की भक्ति करो तो तुम सात दिन में भगवत प्राप्ति कर लोगे और तुमको मुक्ति मिल जाएगी वेदों में भी भक्ति का स्वरूप क्या है ये आपको बताया गया और वेदांत में भी भक्ति के लिए सात सूत्र बना दिए वेद व्यास ने आसीना संभवात चार एक सात ध्यानाच चार एक आठ अचलत्व चापेक्ष चार एक नौ स्मरती च चार एक दस ये काग्रता तत्रा चार एक ग्यारह आ प्रायत चार एक बारह अपराधने प्रत्यक्ष अनुमानभ्या तीन दो तेईस इन वेदांत सूत्रों में भक्ति के विषय में बताया गया कि देखो प्रमुख है ध्यान आचान करना होगा ध्यान मन से होता है ध्यान रसना से नहीं होता कान से नहीं होता आख से नहीं होता मंदिर में जाते हो हा संत के पास जाते हो हा क्या देखते हो आख से इससे नहीं काम बनेगा पुराण गीता भागवत सुनते हो कान से इससे काम नहीं बनेगा पैर से चारों धाम जाते हो इससे कुछ काम नहीं बनेगा तपन तुतापी प्रपतन तू पर बता अटंतु तीर्थ निपठंतु चागमान कुछ भी करो बिना हरिम नैब मृतिम तरंती बिना भगवान की शरणागति के, के मोक्ष नहीं मिलने वाला निश्चला कोई भक्तिर या शैव जनार्दन अस्कंद पुराण भगवान का स्मरण छोड़कर कोई मुक्ति चाहे असंभव वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समी विष्णु पुराण कोई मार्ग नहीं अब और आगे चलो ग्यारहवें स्कंद में हमने तीन प्रकरण आपको बताए एक सौनकाधिक सूत का एक परीक्षित सुखदेव का और एक कपिल देवहूति का चार प्रकार की भक्ति कल बताई थी अब ग्यारहवें स्कंद में आपको विदेह नि का प्रकरण बताएंगे एक स्वयंभु मनु हुए हैं ब्रह्मा के लड़के अरे उन्हीं की संतान हम लोग हैं मनुष्य मानव जो कहलाते हैं मनु के द्वारा उनके लड़के हैं हुए हैं सत्युग में प्रियव्रत प्रिय व्रत ग्यारह अरब वर्ष राज्य किया प्रियव्रत ने उनके दो स्त्रियां थी एक स्त्री के दस लड़के और एक लड़की हुई और एक स्त्री के तीन लड़के हुए यानी तेरह लड़के एक लड़की वो महापुरुष थे और राजा थे सारी पृथ्वी के ब्रह्मा ने आज्ञा दी थी राज्य करो उनके बड़े लड़के का नाम था ध्रग्निध्र आग्निध्र के पास ब्रह्मा ने एक अप्सरा भेज दी सर्वचित पूर्व उसका नाम था पूर्व सब भागवत में निरूपण है आप लोग पढ़ लीजिएगा पूर्व चित्ती को चुपचाप भेज दिया ब्रह्मा ने कि ये तो बाबा जी है ये हमारी सृष्टि नहीं बढ़ाएगा इसको फसाना है तो एक पार्क में पूर्व चित्ती अपना नाटक करने लगी राजा साहब की निगाह पड़ गई उसके ऊपर कौन लड़की प्रार हमारे पार्क में आती है रोज उसके हाव भाव से मोहित हो गए अप्सरा ब्रह्मा की भेजी हुई और खैर उससे ब्याह हो गया उससे नौ बच्चे हुए उसके बाद पूर्व चित्ती भाग गई अलक्षित हो गई वो तो अलौकिक थी तो उन नौ बच्चों में सबसे बड़े बच्चे का नाम था नाभी अग्निध्र के लड़के नाभि। तो नौ ना ने शादी की तो नाभि के कोई बच्चा नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों को बुला के उन्होंने यज्ञ कराया पुत्रष्टि यज्ञ भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा भाई क्यों बुलाया है मुझे आप लोगों तो ने तो महर्षियों ने कहा कि प्रभो ये नाभा नाभी राजा है इनके कोई संतान नहीं है इनका उत्तराधिकारी होना चाहिए ना? तो लड़का चाहते हो क्या चाहते हो हा महाराज आप शरीर लड़का चाहते हैं ऐसे वैसे लड़का काम नहीं चाहते भगवान का अच्छा फसाया इसने अब मेरे शरीर तो दूसरा है हाँ ही नहीं कोई न त्याश दृश्य थे वेद कहता है भगवान कह रहे हैं श्वेता शरोपनिषत छठवें अध्याय का आठवां मंत्र ना मेरे कोई सम्मान था न है न होगा मुझसे बड़ा कौन होगा स्वयं तवसाम भागवत तीन दो इक्कीस न तत्समोस्तिका कुतोन्य गीता ग्यारह तैतालीस निरस्त सामधसा भागवत दो चार चौदह ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान के बराबर कोई हुए ही नहीं ना होगा अरे सब जीव तो उनके अंश हैं जैसे बड़े भारी आग के गोले की एक चिनगारी जैसे सूरज की एक किरण वो तो सूर्य के बराबर कैसे हो जाएगी अच्छा हम ही बेटा बन के आ जाएंगे जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे उन्हीं नाभि के हुए भगवान ऋषभ हो ऋषभा बता रहे ना ऋषभ हो उन्होंने भी राज्य किया एक करोड़ वर्ष और ऋषभ के सौ लड़के हुए सौ लड़के लड़के लड़की नहीं उन सौ लड़कों में ग्यारह तो इक्यासी तो कर्मकांडी हो गए मीमांसा दर्शन के ज्ञादिक के और नौ राजा हो गए नव दीपों के और एक भारत के राजा हुए भरत उन्हीं भरत के नाम पर ये पड़ा है भारत वर्ष इसका पहले नाम था अजनाभ वर्ष अजनाभ वर्ष फिर भारत ने इसका नाम रखा भारत वर्ष तो एक भारत नव राजा इक्यासी कर्म कांडी अब नौ बन गए योगीश्वर सिद्ध महापुरुष ये आकाश मार्ग से सारे ब्रह्मांडों में घूमते थे जहां चाहे जाएं बैकुंठ में शिवलोक में देवी लोक में जहा चाह ये नौ थे नौ कबीर हरिंतर इबुद्धा पिपल आयन आविर्ो द्रुम चमसा करभाजना ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का इक्कीसवा श्लोक ये नौ नाम है कवि हरि अंतरिक्ष द्रुमिल चमस करभाजन आविर्होत्र प्रबुद्ध पे पलायन ये नौ योगीश्वर तो इस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे विदेह नि इन लोगो ने जान लिया आज चलो भाई वहां चलते हैं हम लोग नौ चल दिए एक साथ आकाश मार्ग से हाय वो भी विदेह थे जान लिया स्वागत किया सत्कार किया बैठे तो विदेह नि ने कहा दुर्लभ मानुषो देहो दे क्षण तत्रापि तुर्लभम मनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्चिसवा श्लोक संसार में मनुष्य का देह ही दुर्लभ है फिर कोई महापुरुष मिल जाए है अब क्या है सोने में सुहागा इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा आप लोगों का दर्शन हो गया तो नव जोगीश्वरों ने कहा हा हा ठीक है महाराज कुछ पूछू हा हा इसीलिए तो हमारे पूछो क्या पूछना है पूछनात्यंतिकम क्षेम प्रक्षामो भवतो नघा अत्यंतिक कल्याण वही प्रश्न जो सौन परमहंसों ने किया था वही किया तो कभी बोले कभी नव योगीश्वरों में वो पहले का नाम है कभी कविता करने वाले नहीं योगीश्वरों का नाम है कभी मन कुत भय अच्त पादाम बुझो उपासन मत्र नित्यम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और कोई कल्याणकृत मार्ग नहीं है क्योंकि दूसरा तो फिर माया है वो तो चप्पलें देने वाली है वहां आनंद नहीं मिलना है और देखो निमि धावन निमि न स्थले न पते दीह ये भगवान की जो भक्ति है ये ऐसा मार्ग है कि आंख बंद करके दौड़ो न गिरोगे न फिसलोगे वे संभालते रहेंगे पीछे पीछे चलते हैं यानी मार्ग में भी कुछ सोचना नहीं है तुमको फिर कुछ पूछना चाहते थे गंभीर प्रश्न गहराई में जान गए कभी आ मैं मैं समझ रहा हूं तुम क्या पूछोगे लो पहले ही हम जवाब दिए देते हैं भय दीयावेश तीसादपेत विपर्यो स्मृति तन्मा तो बुध आभे तम भक्त ये गुरुदेवतात्मा ग्यारवें स्कंद के दूसरे अध्याय का सैतीसवा श्लोक कवि ने कहा कि देखो ये जीव अनाद काल से भगवान से विमुख है नंबर एक ध्यान दो सब लोग भगवान से विमुख है माया की ओर मुंह किए हैं इसलिए माया ने इसको अपना स्वरूप भुला दिया और संसार में आसक्त करा दिया इसकी मति विपरजय हो गया इसको मति विपरजय माने किसी चीज को असली रूप न जान के दूसरे रूप में जाने जैसे रात को कोई पेड़ खड़ा है और एक आदमी कहता है ये भूत है देखो ये हाथ इसके है ये सिर है ये चला आ रहा है और अंधेरे में रस्सी पड़ी है अचानक कोई व्यक्ति चलते चलते रास्ते में देखा अंधेरे में हे साफ बैठा है ये भ्रम है इसको मति विपरजय कहते हैं यानी हम आत्मा है अपने को शरीर मानने लग गए ये मति विपर्जय हो गए तो इससे हम संसार को अपना मान लिए उसमें मन का प्यार कर लिया और फिर पाप पुण्य करते करते कर्म बंधन में बंधते गए बंधते गए अनंत पाप पुण्य का अंबार हो गया तो सुनो निमि इसलिए विमुख होना पहला रीजन एक दिन विमुख नहीं हुए सदा से विमुख है लेकिन विमुख होने की दवा सन्मुख होना सन्मुख हो जाओ अबाउट टर्न भगवान की ओर मुंह कर लो उसी को कहते हैं शरणागति वो शरणागति दो की करना होगा गुरु देव आत्मा एक गुरु और एक इष्टदेव, देव श्री कृष्ण इन दोनों को अपनी आत्मा मान करके भक्त यही कैशम के केवल भक्ति से अनन्न्य भक्ति से भक्त्या भजन करो उपासना करो तो वो कृपा करेंगे तो माया भागेगी तब तुमको भगवत प्राप्ति का लाभ मिलेगा एवं व्रत स्व प्रिय नाम की जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च हसत्य थो रो दि गायुन माधवन नृत्यति लोक बाहिया निमी जब भक्ति करोगे दो तो आंखों से आंसू बहेंगे कभी नाचोगे कभी गाओगे मतवाले जैसे किसी को भूत लग जाए कोई नशे में हो जाए ऐसे दीवाने हो जाओगे श्यामा श्याम के और बताऊ ग्यारह दो चालीस खम बायुमग्नि सलील महींच ज्योतिषि सी दिशो द्रुमा सरित समुद्रांश हरे शरीर यूत प्रणमेधन्य ग्यारह दो चालीस एकतालीस सारे संसार में भगवान को मानते हुए वो सर्व व्यापक है बनावटी नहीं सबको प्रणाम करो कहीं दुर्भावना न हो किसी को कष्ट मत दो वो भगवान सब जगह सब में रहता है मनुष्यों में ही नहीं सरित समुद्रांश नदी में भी समुद्र में भी वृक्ष में भी पृथ्वी में भी ये अवस्था पहुंच जाएगी भक्ति की अंतिम तब समझो अब हमको भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं तो क्यों जी आप पूछना चाहते हैं ना कि ये भक्ति हम करेंगे लेकिन वैराग्य के बिना और ज्ञान के बिना तो मोक्ष होता नहीं हाँ हाँ ठीक कहते हो ऋते ज्ञान मुक्ति ज्ञाना दे भाई कई बल्यम तो सुनो भक्ति परेशानुभव विरक्तिर चै शत्र का एक काला प्रपद्यमान युस्तुष्टि क्षुदयो नुघाच्युता घ्रिं भजत नुवृत् भक्तिर्तिर्भगव प्रबोध प्रबोधा भागवत से राजपरा शाति मुपैस साक्षात् जैसे खाना खाते हो तो तुष्टि तृप्ति होती है ना पहले हा दास दास दास और पुष्टि ताकत भी आती है हा दो दिन से खाना नहीं मिला था आंख खुल गई और क्षुण निवृत्ति भूख जो एक बीमारी है लगती है भूख परेशान रहता है मनुष्य वो भी समाप्त हो गए तीन काम तुष्टि पुष्टि क्षुण निवृत्ति ऐसे ही भक्ति करने से जितनी मात्रा में भगवान में मन की भक्ति होगी उतनी मात्रा में वैराग्य अपने आप हो गया अरे एक ही तो मन है अगर चार आने लग गया भगवान में तो संसार से चार आने वैराग्य आठ आने लग गया अब आठ आने वैराग्य अब एक रुपया लग गया पूरा वैराग्य और उसी लिमिट में भगवान की कृपा होती जाएगी तो भगवान का ज्ञान भी होता जाएगा तो ज्ञान वैराग्य अपने आप होते जाएंगे उनके लिए अलग से साधना नहीं करना है योगिनो वै मदात्मन न न ज्ञानमग्यम प्राय श्रेयो भेद वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजि जनयत वैराग्यम ज्ञान यदतुकम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का सातवा श्लोक यानी ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाएगा इसकी चिंता मत करो केवल भक्ति किए जाओ देखो आप लोग खाना खाते हो रोज हाँ। क्यों खाते हो भूख लगी है बस एक पॉइंट भूख लगती है मनुष्य कोई नहीं कुत्ते बिल्ली गधे जंगल में हर एक जानवर दिन भर घूमता रहता है पेट भरने को पक्षी दिन भर घूमते रहते हैं उड़ते रहते हैं कुछ मिल जाए खाने को पेट भर जाए लेकिन खाने के बाद क्या होता है क्या होता है क्या भूख खत्म हो गई बस और अरे नहीं नहीं बुद्धू खाने के बाद वो पेट के अंदर जाता है खाना हम्म फिर वहां आते हैं हम्म जठराग्नि है ये, एक फिर वो मथता है पेट में उस खाने को हा फिर उसका एक भाग रस बनता है हा एक भाग मन बनता है हा एक भाग लेट्रीन बन जाता है हाँ, फिर जो इसका रस बना उसका रक्त बनता है फिर मांस फिर मैदा फिर मज्जा फिर हड्डी फिर बीर्ज बनता है अच्छा हम तो ये सब कुछ पढ़े नहीं जानते नहीं अरे तुम जानो चाहे न जाने वो बनता जाता है अपने आप अप। ऐसे ही तुम तो श्री कृष्ण की भक्ति किए जाओ बाकी सब अपने आप होता जाएगा यगवत किंचना सर्वे गुण तत्र समा सते सु पांच अठारह बारह इसके पहले का जो हम श्लोक अच्छा बोले थे ग्यारह बीस सब गुण अपने आप आ जाएंगे भक्ति करने से इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए शेष कल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की